तो कानपुर में एक बाई हो गई वृद्ध थी यहाँ देहरादून में स्वामी राम का आश्रम है वो स्वामी राम के गुरु की वो चेली थी तो उसको तो गुरु का ज्ञान मिल गया था तो उसका डॉक्टर बेटा डॉक्टर था डॉक्टर टंडन मशहूर डॉक्टर था तो उसको बुलाया बोले तेरा परिवार को बुलाओ अब मैं जा रही हूँ संसार से तुम रोना पीटना नहीं मैंने जो जानना था गुरु कृपा से जान लिया है मौत मेरी नहीं होती शरीर बदलता है। पांच भूतों से बनाए पांच भूतों में मिल जाएगा मिट्टी से घड़ा बनाए मिट्टी में मिल जाएगा आकाश महाकाश से मिल जाएगा ऐसे आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा तुम रोना धोना नहीं हे मोह ममता मेरी मिट गई गुरु की कृपा से बोले माँ तुम क्या कह रही हो तुम कैसे जाओगी हमारा कौन रहेगा माँ टंडन साहिब, टंडन साहिब, तो माँ हंसने लगी टंडू डॉक्टर टंडन साहेब टंडन साहेब तो मेरा बेटा टंडू है टंडू अब तू रो धो के माँ माँ करके मेरे को फंसा नहीं सकता ये सब धोखा है ये मेरी माँ है ये मेरा बेटा है ये सब कल्पना है कोई किसी का नहीं टिकता जो वास्तव में है वो कभी मिटता नहीं और जो कल्पना वाला है वो टिकता नहीं कितने जन्म के बेटे कितने जन्म के बाप कितने जन्म की पत्नियां कितने जन्म के पति मानते थे वो सब छूट गए तो अभी भी छूटने वाले ही हैं ये मेरा मकान या तो मकान रहेगा या तो मकान वाला रहेगा कभी न कभी दोनों का वियोग होगा तो ये तो ऐसे ही है अरे मेरा मकान चलाया गया तो जाने वाला ही था तेरा बाप भी चला वा गया दादा भी चला गया यहाँ सब जाने वाले आते बोले महाराज मेरा मन में ऐसा है ऐसा है अरे तेरा एक मन क्या है हजारों लाखों मन जिसमें वो तो आत्मा है एक मन की क्या सोचता है मेरा मन ऐसा है मेरा मन ऐसा हो जाए मेरा मन ऐसा हो जाए इसका मतलब मेरा कुत्ता ऐसा हो जाए मेरा कुत्ता ऐसा हो जाए लेकिन मैं क्या हूँ ये तो जानता नहीं मेरा मन ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए अपने को जान मन का तो मन को मन समझ शरीर को शरीर समझ बुद्धि को बुद्धि समझ दुख को और सुख को आने जाने वाला समझ उसको जानने वाले को मैं रूप में जान ले तो अभी ईश्वर प्राप्ति यूं इतनी सरल है सरल है इसीलिए तो राजा जनक को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते प्राप्ति हो गई थी आत्म परमात्मा की सुखदेव जी को सात दिन में भगवान मिल गए थे हम भगवान को खोजने के लिए खूब दर दर के चक्कर लगाए फिर कोई बोले मैं क्या बहुत साधु जहाँ महापुरुष रहते हैं वो जगह बोले अयोध्या में जले जाओ तो अयोध्या में तो पाँच हजार साधु रहते हैं एक साथ सरजू में नहाने जाते अब पाँच हजार साधु को एक एक दिन मिले तो भी डेढ़ साल हो जाएगा तो मैं क्या पांच साधुओं में खूब जो पहुँचे हुए हैं उनके नाम खोज लिए मैंने तो चार नाम आए पाँच में से बहुत बड़ी उम्र के हैं पहुँचे हुए हैं त्यागी हैं एक महात्मा तो मैं क्या उन चार में से जो और भी विशेष हो वो बताओ तो बताया बोले वो घास भूस की झोपड़ी में ही रहते हैं लंगोटी पहने रहते हैं और बड़े पहुंचे हुए हैं तो मैं उनके पास गया मैं क्या ईश्वर प्राप्ति के सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो उन्होंने साधन बताया कि नाभि भी मैं साल नाभी में जब करो बारह साल इधर जब करूँ नाभि से ऊपर बारह साल हृदय में फिर यहाँ मैं सोचा अड़तालीस साल मैं तो एक साल भी नहीं रह सकता हूँ ईश्वर प्राप्ति के सिवा अड़तालीस साल ये सब साधन मैं नहीं कर पाऊँगा मैं तो वहाँ से चला और जब लीलाशा बापू जी के पास गया तो मेरे को तो चालीस दिन में प्राप्ति हो गई परमात्मा की तो कहाँ तो अड़तालीस साल के कोर्स के बाद बोले भगवान मिलेंगे तो जैसा गुरु ऐसा ही रास्ता दिखाएगा लीलाशाह बाब गुरु जी तो समर्थ थे उन्होंने सत्संग सुना के चालीस दिन में ब्राह्मणी स्थिति करा दी बाद में मैं वहाँ गया तो वही साधु जिसको मैं गुरु बनाना सोचता था जिसने 48 साल का कोर्स बनाया उसने पहचाना नहीं वो वही मेरा सत्कार करने लग गया अच्छा आशा जी तुम्हारा तो बड़ा नाम है तुम मेरे को मदद कर सकते हो उसको पता नहीं कि डेढ़ साल पहले यही लड़का मेरे गए हाथ जोड़ कर कड़ा था ये मारा जीश्वर प्राप्ति करना है कृपा कर दो वो यासा बापू हुए हैं तो जब समर्थ गुरु मिल जाता है और अपनी तत्परता से हो जाता है तो झटाख से काम हो जाता है कोई कठिन नहीं है तुम तो आगरे के हो आगरा में शाहगंज है शाहगंज में चमचम -चम गली है है कि नहीं है वहाँ कृष्ण गौशाला थी अभी भी होगी तो कोई आया दुखियारा रात को नींद नहीं आती दिन को देख नहीं सकता हूँ ठोकरे खाता हूँ मेरे गुरुजी ने कहा जाए वो आंकड़े का पत्ता है ना वो तोड़ के आँख में डाल दे उसका दूध और वो तो ऐसीड होता है जहर है वो गुरु की बात मान के डाला तो आंखें ठीक हो गई तो फिर गया मिठाई वाले के पास मिठाई ले उसी को प्रसादी देता जय साई लीलाशा बोले का की प्रसादी बोले देखना यार आँखें ठीक हो गई नहीं तो ठोकरे खाता था डॉक्टरों ने बोला अभी नहीं कुछ होगा लीलाशाह बापू ने कहा है बापू नहीं बोला था लीलाशाह साईं बापू बापू तो ही हालांकि आंकड़े के पत्ते का दूध डाला अब आकड़े के पत्ते से ठीक हो गया तो दुकान वाला उठा उसने भी डाला तो तो अंधा हो गया आंखें तो, तो मनुष्य की थी दोनों लेकिन वहाँ महापुरुष ने अपना संकल्प चलाया ठीक हो जाएगा बोला न बस हो गया आपने आप यहाँ भी अश्वगंधा देते हैं फलाण वो देते हैं संजीवनी बोले जा ठीक हो तो कोई को जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है कोई को पेट का कोई सिर का धुआ वही की भाई वो ठीक हो जाएगा जा तो ठीक हो जाते हैं तो ये आत्मा का वैभव है अंतर्यामी ईश्वर की शक्ति काम करती हूँ उसी से आशीर्वाद मिलता दुआ मिलती भद दुआ सब वो सदा हजू हाजरा हजूर है जो लोग काम करते हैं बिहारी लोग वो जो काम धंधे पे जाते हैं वो बेचारे दोपहर को नंगे सिर घूमते ना तो मेरे को बहुत दया आती जो नंगे सिर घूमते ना उनकी याद शक्ति कमज़ोर हो जाती है बुढ़ापा जल्दी आता है आंखें की रोशनी कमज़ोर हो जाती धूप में नंगे सिर नहीं घूमना चाहिए तो आपने तो सुन लिया दूसरों को भी बचाना ऐसे ही भगवान के सिवा किसी भी चीज़ को आपने अपना माना तो एक दिन छोड़ने पड़ेगी दुखी भगवान आत्मा ही नहीं छूटता है जो कभी न छूटे उसका नाम आत्मा परमात्मा है और जो कैसा भी पकड़ो न टिके उसका नाम संसार है रुपया पैसा कुछ भी सदा नहीं टिकेगा शरीर भी नहीं टिकेगा लेकिन शरीर के बाद भी जो रहता है वो कौन है दुख के समय जो दुख को जानता है सुख के समय सुख को जानता है बीमारी के समय बीमारी को जानता है तंदुरुस्ती के समय तंदुरुस्ती को जानता है सब चला जाता है फिर जानने वाला नहीं जाता वो कौन है वही ज्ञान स्वरूप आत्मा ईश्वर है ये गुरु की कृपा से साक्षात्कार होता है ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष चलो पेम्पलेट बांट दो नए लोगों को दो तो घर में सुख शांति रहे पीछे पीछे आए तो पाने का इरादा बना ले तो भगवान ही मदद करते <स्थाथ> हमको कार पाने का इरादा है तो कार को पता नहीं कि ये बापू कार चाहते हैं लेकिन भगवान को पाने का इरादा है तो भगवान तो जानते हैं कि मुझे चाहते हैं तो भगवान अपने तरफ से बहुत मदद करते हैं आपको पैसा कमाना है तो पैसों को थोड़ी पता है कि ये पैसा हमको चाहता है अपने तरफ से ही मेहनत होती है और अंत में छूट जाता है और भगवान को चाहो तो भगवान के तरफ से सहयोग हो जाता है आप कभी छूटते नहीं जो छूट जाए वो धोखा है और जो कभी छूटे नहीं वो दाता है परमेश्वर है बोला करो भगवान आप हमसे कभी नहीं छूट सकते भले हम आपको पाए ना पाए जाने न जाने लेकिन आप हमसे कभी छूट नहीं सकोगे ऐसे करके भगवान से रोज बातें करो भगवान खुश हो जाएंगे और फिर रास्ता भी दे देंगे अपने को पाने का जो नए लोग हैं पेम्पलेट नहीं मिला तो हाथों की नौकरी चली जा रही है अरे चिंता मत करिए मंत्र अभी बयालीस लाख रुपया मिलता है महीने के पच्चीस हजार साल के तीन लाख की नौकरी चली गई बयालीस लाख की मिल गई राजू भदौरिया कलकत्ता में है बीमा कंपनी का मैनेजर बन गया है ये तो बहुत छोटी बातें हैं रोजी रोटी मिल जाना तबीयत ठीक हो जाना ये तो बहुत छोटी बात है भगवान मिल सकते ना भगवान से बड़ा क्या होता है गुरुकृपा से भगवान मिल जाते हैं सुखदेव जी गुरु मिल गए राजा परीक्षत को भगवान की मुलाकात हो गई गोरखनाथ गुरु मिल गए राजा भरत्री को भगवान की मुलाकात हो गई अष्टावक्र गुरु मिल गए जनक को भगवान का साक्षात्कार हो गया लीलाशाबाब बापू गुरु मिल गए तो आसुमल में से आशाराम हो गए गुरु की कृपा तो भगवान से मिला देती है पैसे मिले तो छूट जाएंगे कुछ भी मिला ईश्वर के सिवा कुछ भी मिला तो छूट जाएगा धोखा है संभाल संभाल के मरो <laughs> जिसको संभालना पड़े संभालना न पड़े और मिटे नहीं वो है परमात्मा आत्मा ईश्वर जीव तालू में लगा दो अभी जो सुना है उसको पक्का करो फिर ये पाठ करो नए लोगों के लिए पाठ कठिन नहीं है ईश्वर को जो कठिन मानते ना वो मूर्ख है ईश्वर को पाना इतना सरल है इतना सरल है कि एक क्लास पास करना है तो एक साल चाहिए तीसरी वाले को चौथी में जाना है तो साल चाहिए छठी वाले को सातवीं में पहुंचना है सात पार करना है तो सात साल भर चाहिए लेकिन ईश्वर तो सात दिन में भी मिल गया ना परीक्षा को तो एक क्लास पास करना कठिन है लेकिन ईश्वर को पाना सरल है अगर पाने की इच्छा तीव्र है और सदगुरु समर्थ है तो नहीं तो फिर जय जै जैसे आराम करते रहो पाने की इच्छा तीव्र हो और बुद्धि ठीक हो विषय विकार बेईमानी कपट छोड़ के ईश्वर को पाए और गुरु जी कहे ऐसे लग जाए तो एक साल तो बहुत हो गया अटल बिहारी वाजपेयी आए बोले बापूजी मैं तो थक गया निराश हो गया, मैं गया चलो सत्संग में सुना वो सत्संग सुने पधिया नवा लोगों ने लोक कल्याण ने बधू पकड़े तो मेरे को चुनाव जीतने का युक्ति भी बता दी अभी ऐसा तो प्रधानमंत्री हो गए तो लोग बोलते बापू ने इनको प्रधानमंत्री बनाया अरे प्रधानमंत्री बनाया तो फिर साढ़े साल के बाद छूट भी तो गया ईश्वर नहीं छूटेगा हरिओम हरिओम हरिओम हरिओम जो पहली बार आए तो स्टॉल से ले जाना दिव्य पेड़ शिवजी ने आत्मा का साक्षात्कार किया तो सांप भी उनके आगे खुश रहते अकेला साँप तो मर जाए लोग मार डालें शिवजी के गले में तो पूजे जाते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 अब यहां से नहीं हटेंगे जिसको गरज होगी आएगा सृष्टि सृष्टिकर्ता खुद लाएगा तो खिलाने वाला ईश्वर क्या क्या रूप बना के खिलाने को भी आ जाते थे ये तो जानते हो तुम लोग नर्मदा किनारे आप ईश्वर को प्रेम से सच्चाई से चाहो तो फिर और चाह की और सब ठीक हो जाता है और ईश्वर को छोड़ के दुनिया भर को ठीक करो तो भी बेठीक रह जाता है पत्नी को रिझाओ सेठ को रिझाओ साहब को रिझाओ गिड़गिड़ाओ आता जोड़ी कर हो तो भी मुश्किल से रोटी कमाओ फिर मरो ईश्वर को पाओ तो मरने वाला शरीर मरता मैं अमरूँ तो कानपुर की बाई को ईश्वर प्राप्ति की लगन थी और गुरु का ज्ञान था तो बोले टंडू ईश्वर को पाना है मैं तो अभी शरीर छोड़ रहे हूँ लेकिन जो कभी न छूटे उस परमेश्वर से एक कहूँगी बोले माँ माँ तो माँ हंसने लगी अभी बोले तू अज्ञान से और ममता से मेरे को फंसा नहीं सकता रो धो मत कमरा छोड़ के बाहर जाओ मैं अकेले में ईश्वर में लीन हो रही हूँ कुंडी बंद नहीं करूँगी एक आध घंटे के बाद दरवाज़ा खोल देना एक आध घंटे के बाद देखा तो दरवाज़ा तो माँ एकदम प्रसन्न चित्त लेकिन श्वास ईश्वर में लीन हो गया फिर तो उसको शमशान में जो कुछ अग्नि संस्कार करना था बाद में उस कमरे में जाए तो ओम ऐसी ध्वनि आने लगी चैतन्य महाप्रभु भी शरीर छोड़े तो बाद में हरिओम हरि ओम उस कमरे से ध्वनि आती थी ऐसे टीबी के मरीज भी मारते हैं ना तो फिर उसी कमरे में कोई रहे तो उसको टी लग जाती ऐसे ही कोई भक्ति में भगवान में गया तो उस जगह पे दूसरों को भी भक्ति मिलती इसीलिए हरिद्वार में कई संत भक्ति करते करते अमर हो गए तो हरिद्वार में आने से सबका मन भक्ति में लगता है और जगह ऐसा भक्ति में शांति नहीं मिलती जल्दी से जितना इधर मिलते तो जहाँ जो ऊंचा कर्म होता है तो वहाँ के ऊंचे तरंग भी मिलते हैं अभी इधर जितना देर बैठे ना उतना देर तो आपका जमा हो रहा है न ईश्वर के दरबार जितना भी इधर बैठे उतना समय तो आपका ईश्वर के निमित्त जमा हो रहा है हरिओम ओम ओम ओम ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम, ओम राम ओम ओम आनंद ऐसे चिंतन करने से भगवान जानते ओम मना मेरे को पुकार रहा है तो फिर सदबुद्धि भी देते हैं हरि ओम प्रभु जी ओम राम हे दयालु दया कर ऐसा भगवान को बार बार पुकारे दिन में पचासों बार तो भगवान अपनी मति में थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकाश देते रहेंगे एक दिन फिर तड़फ होगी तो गुरु की कृपा की कुंजी लग जाएगी जा साक्षात्कार साक्षात्कार के बिना कुछ भी क्या तुम गधा मजूरी है खने वाला नहीं है आज तक जो कमाया है जो सीखें और आज के बाद भी जो कमाएंगे सीखेंगे मृत्यु के एक झटके में सब बेकार हो जाएगा लेकिन भगवत प्राप्ति को मृत्यु बेकार नहीं कर सकता बाकी सब बेकार हो जाता है बीमारी आई तो भी सब बेकार हो जाता है याद नहीं रहता छठी क्लास पढ़े थे अभी आपको छठी क्लास के पेपर देंगे तो आप नापास हो जाएंगे <laughs> बोलो हरि ओ आनंददाता हरिओं ओ प्रभुजी ओं प्यारे जी ओम नारायण ओम गोविंदाओं ओम अनंताय ओम रौ राम राम राम राम थोड़ी देर बैठे रहो फिर सेब फल की प्रसादी बटे नब प्रसाद लेके जाना